शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता ब्रिजों अब मैं जब योग का वर्णन करता हूँ तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है ब्राह्मणों पहले नमः पद हो उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक शिवाय मंत्र हो जाता है इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं यह स्थूल प्रणव स्वरूप है इस पंचाक्षर के जब से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए बिजो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परमित भोजन करे मौन रहे इंद्रियों को वश में रखे अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है अन्यथा वह ऋणी होता है भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का पाँच लाख जप करे जप काल में इस प्रकार ध्यान करे कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है उनकी बाई जाघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी है वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं महादेव जी अपने चार हाथों में मृग मुद्रा टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का बारह सहस्त्र जप करे तत्पश्चात पांच सपत्निक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिवभक्त हो वर्ण करे इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्णन करें और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझें ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सद्योजात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप पांच ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें विधिपूर्वक शिव की पूजा सम्पन्न करके ओम आरंभ करें